की श्री आयिंग जय जय गोपाल जय जय गो जय जय गोपाल हरि गोल जय

We are the grandchildren of the brave. We are the grandchildren of the brave. We are the brave. We are the brave. We are the grandchildren of the brave. We are the grandchildren of the brave.

मनो मन में जाय को भूखा अदित के को पेट से मेरे गुरु फलाते राम हारम हरि को दिन निकले राम फलाते को सुंदर गुण जन हरि जान की

और हम लोग हर वर्ग कोना कमाए कम जेह फलाशक बिल्कुल सबसे बड़ी शुरुआत है कि हमको यहाँ से यह से आसुकानी देता है आप बैठे होंगे कम जेह फिर वही बीच पर जगाए नवलक्षण लक्ष्मी कुछ राज्यों पर मामले में जब मामले में तब उन्हीं अस्त्र परिवर्तनों को हम बनाते हैं कि कस्तूरी पत्तियों

श्री वंदे श्रीचैतृ

संगीत नहीं करूंगा आज उनको वर्षम जो घर में पालूंगा बंदे के ना ठीक करूंगा तरबाह बताऊं उद्धव बंदव ललिता घर में बंदव पांडव सिंह तो इस तरह की मालूम है कि ना कोई स्कूल दस्ताव वन शाखा के ना देश प्रभास की जेल शक्ति मारे

हिश्मी स्पनामर्थ प्रभु करनंदोराशी इरु जुलत देह आलुओं को इन युक्त सुमति रचना का रासो की चीजों में पुरुषों को तेज तैयार कराओ तुलसी कामना किया तुम अपना निशेच पुराण अपने दिनों संधितो बुरुष कनारों जहाँ यारों की

स्टूडियो से इन दरगाह सच बोलें चाहे तो उसको जानी जानी स्टेटमेंट कोई नहीं होती है कि माफ़ हूँ मैं शुद्ध जाने करूँगा आप लोग सुनकर बाती माफ़ करूँगा ऐश्वर्य ब्रह्मनाथ तो उसके पास औष्मिक ब्रह्मनाथ

तो फैमिली आफ्टर वर्ल्ड और उसवन के माफ करें कि 688 अष्टक अंतर्गत ग्रामीण हमारा कुछ खबर संस्था मानव मानवनों के स्थान पर से आदमी मान के बालक भाई बुद्ध को

शहरनामी माना हो, पिता, सहिता और ऐसी कई व्यक्तियाँ समाज, सोएं हमारे लिए ऐसे समाज देखों, जो रोमांचक रहे हों, सभी इंपॉर्टेंट व्यक्तियाँ

कभी आए किसी मंदिर नाम किसी मंदिर में वहाँ कौन से बिल्डिंग मां कौन से बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट मां कौन है उसी चाल में उनका मार्गदर्शित किया ताकि आपका लोगों का उस पेशे में मां कौन इतने कंपलीट व्यवहार में ये कुछ सब भी ना राष्ट्र रखना ताकि उपाय तक तक और आपको

हुआ रथयात्रा के अवसर था पुष्प अर्वैन राज के

पूर्व पंडाल केवर्वंड से था। था नहीं। से ने उस समय कहा कि तो माँ कथा पठाइन

तुम्हारे तुम्हारे तुमको बात करने के लिए तब आप देखो और एक बार साफ ही देखो कि हमने आए मैंने उनसे डांट नहीं हमारे साथ नहीं रहना प्रभु का तो तो करके उसके खाने के लिए अलग से चीज़ करते हैं जिसके लिए उनको पकड़ लिया और जहाँ ताना ताना पार्ट भी उनको

जो माहौल में पास नहीं है, कौन है? हमें नहीं लेने की और चारों दिन किया और एक दिन आप बोलते कि कॉलेज में माहौल पास नहीं है, क्या? तो माहौल खाई हुए, तकलीफ वाला खाई हुआ बोले, तो मेरे पास बोले।

तुमको पास भेजने के लिए मेरे पास तो से सच्ची भेजेगी पर्सनल भेजेगी एक तुम्हारे पास को भी अपना पास तो उसको जल्दी से दिया जाता है फिर उसको ना आए तो था। था। फिर आए फिर उसको ना आए फिर आए फिर उसको ना आए फिर आए

पर जब नहीं तो लोग के कि इस छात्रा चारे महापुरक्षा चार महीने

को इस में नहीं तो पता अब आने जाने वाले वो। समय के पास महाप्रभ वास्त महात्मा

तो तो को को दिया दिया भाई बेटा नहीं नहीं कोई देखा है

नाम तो तो तो तो तो आज को बात करने कोई है क्या ऐसे व्यक्ति से कभी मिले हो कभी मिले हो शिवा मंदिर में

आम है, तो है माने गंभीराम आता जाता रहता है और वहाँ गंभीरामोदर उनके हाथ में उसको सौंप दिया गया है वो वहां पर है परात हो सब लोग उसको जानते हैं केवल नहीं जानने कौन नहीं जानता है रघुनाथ और उनका जो वैराग्य है वो भी अद्भुत है

स्वरूप तारे स्थानीय समर्पण स्वरूप के स्थान पर स्वरूप दास गोस्वामी के पास में वो रहते हैं स्वरूप के स्थान पर ही उन्होंने अपने आप का समर्पण किया है प्रभु के भक्तगण उनके लिए प्राणों के समान रात्रि दिन वो नाम संकीर्तन करते हैं एक क्षण के लिए भी वे प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ते

नाम सं कीर्तन करते हुए विराजमान है परम वैराग्य ना भक्ष परिधान ये आहार पर राख परम वैराग्य हैं उनको कुछ खाने पहने की भी परवाह नहीं है न भक्ष परिधान उनके पास में न ढंग से परिधान पहनने का कपड़ा है न उनके पास में

कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था है परम बैराग्य के साथ में रह रहे हैं हैं ये आहार आहार जैसे जो मिल जाता है वो आहार करते है। दिन तक तो श्री ने उनको अच्छी तरह से भोजन रखा चार पांच दिन रहे सात दिन भी पूरे नहीं रहे सात दिन रहे सात दिन तो रहे और सात दिन के बाद में उन्होंने श्री गोविंद के यहां पर जो

प्रसाद है उसको भी लेना बंद कर दिया महाप्रभु ने कहा इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना बहुत कमजोर हो गए हैं इतने दिन भूखे रहे हैं दुर्बल हो गए हैं तो इनके स्वास्थ्य अच्छी तरह से बने तो श्री गोविंद उनको अच्छी तरह से छह सात दिन तो उनको भोजन कराया फिर तो उन्होंने गोविंद के पास में रहना भी छोड़ दिया इतना बहिरा तो दशद रात्रि के लिए पुष्पांजलि देखिए

रात्रि में जब दस दंड व्यथित हो जाते हैं दस घड़ी व्यतीत हो जाती है तब रात्रि के दस घड़ी व्यतीत हो जाने पर जब पुष्पांजलि के दर्शन हो जाते हैं उस समय सिंह द्वार के ऊपर खड़े होकर के वे आहार मांगते हैं तो सिंह द्वारा हो आहार लागे आहार के लिए सिंह द्वार के ऊपर वे खड़े होते हैं

ये हो यदि दे है तभी कौरा है, है भक्षण यदि कोई कुछ दे देता है तब तो भक्षण कर लेते हैं बस सिंहद्वार के ऊपर खड़े रहते मांगते भी नहीं है किसी से कोई देता है तो भक्षण कर लेते हैं कभी उपवास कभी कौरे चरवा। कभी भूखे ही रह जाते हैं कभी चना चवेना कुछ चबा करके अपने जीवन की यात्रा चला लेते हैं इतना बैराग्य

शून्य से ही मनुष्य गोवर्धन स्थानीय कहल गया सब रघुनाथ बेवर ऐसा कहकर के श्री वो जो व्यक्ति आया था गोवर्धन दास का इनके पिता का वो वास्तव बाद में श्री रघुनाथ दास के पिता के पास में ही वापस लौट गया और रघुनाथ के सारे समाचार

उस गुप्तचर ने उस दूत ने जाकर के बारे में जानकारी मिल तो वहां पर पूरे समाचार उसने कहे रघुनाथ सुनकर के रघुनाथ तो सुन के माता पिता अत्यंत अत्यंत तो दुखी हो रहे हैं और पुत्र ठाई द्रिव्य मनुष्य पठाई मन पैना बेटा दुखी नहीं हो इसके लिए बहुत

कहीं उसके पास में पैसे की कमी नहीं रहे पुत्र के लिए इन्होंने बहुत सा पैसा भिजवाया और मनुष्य को भेज करके अपने सेवक को भेज करके सेवक के काफी पैसा रघुनाथ दास के पास में भिजवाया रघुनाथ दास आराम से रहे चार शत मुद्रा दुई भृत एक ब्राह्मण शिवानंदिर ठाई पठाये तत्क्षण

400 मुद्राएं दो सेवक एक ब्राह्मण इतने लोगों को शिवानंद के पास में तुरंत ही भेजा अपने पुत्र माता पिता का प्रेम ऐसा ही होता है तो माता पिता के प्रेम में कि बेटा दुखी दुखी हो रहा है और भिक्षा मांग कर रहा है वहां ये सिंह द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांगता है तो

ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बेटे को कोई तकलीफ नहीं हो जैसे जहां रहे वहां पर वा आराम से रहे शिवानंद है तुम सब या नारेबाग आमी ये या तबे संगई चंदेबा श्री शिवानंद कह रहे हैं कि आप लोग अकेले नीलाचल से नहीं जा पाओगे इसलिए जब मैं जाऊं तो मेरे साथ में ही लौटना

हम लोग सब जा रहे जाएंगे लौट लौट के जाएंगे तब तुम रहना आमे घर या यही आमी सब तोमा सभा कर संग लोया अभी तुम जहां रुक रहे हो वहां रहो और लौट जाओ जब हम गौरी भक्तगढ़ जाएंगे तब आपको भी साथ में लेकर के चले जाएंगे

एक तो प्रस्तावित श्री कविकर्णपुर महिमा ग्रंथि लिखिया चित्र श्री चैतन चंदुर नाटक ने कविकर्णपुर ने श्री रघुनाथ की महिमा इन शब्दों में वर्णन किए है ये सारे चरित्र श्री कविकर्णपुर कर्ण ने निपण किए है आचार्यो यद नंदन श्री वासुदेव प्रिय तत्शिष्यो रघुनाथ इतिक

राधिको मादृशतन्यतिरक सतत स्निग्धस्वरूपानुदराग्यक निधि न कस्यों नीलाचले तिष्ठता, के आचार्यो रघुनंदन श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी के आचार्य ये उनके गुरु हैं

चार्य यदनंदन है सुमधुर रघुनाथ मधुर स्वभाव वाले हैं श्री बासुदेव श्री यजनंदनाचार्य वासुदेव जी के बड़े प्रिय हैं वासुदेव उनका क्या कहना जिन्होंने श्रीमद महाप्रभु से एक बार प्रार्थना की कि विश्व विश्वभर के जितने भी नरक में

जन दुख भोग रहे हैं उनके सारे पाप आप मुझे दे दो उनकी तरफ से मैं नरक भोग लूंगा और उनको अपनी शरणागति में ले लो ऐसे परम उदार होकर के श्री वासुदेवक प्रिय वे श्री यजनंदनाचार्य विराजमान तो श्री वासुदेवक प्रिय ये वासुदेव के अत्यंत अत्यंत प्यारे तिष्यो रघुनाथ ऐसे श्री यजनंद के शिष्य श्री रघुनाथ हैं

अधिकुण जिनमें सारे गुण विद्यमान हैं और प्राण अधिको माद्रशान मेरे सभी के जो लोग हैं उनके भी प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं श्री चैतन्य कृपाते श्री चैतन्य की कृपा की अधिकता से वे सदा सदा युक्त होकर के विराजमान श्री चैतन्य की कृपा उनके ऊपर निरंतर निरंतर बरस रही है और

श्री स्वरूप गोस्वामी उनके अनुगत होकर के वे विराजमान है वैराग्य निधि वे वैराग्य की एकमात्र निधि हैं ऐसे नकस्य विद्यता श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को कौन नहीं जानता है नीलाचले तिष्टता वे नीलाचल में जब रह रहे थे तो उनके वैराग्य उनके श्री चैतन्य प्रेम उनके मधुर स्वभाव

इनसे कौन परिचित नहीं था सभी लोग उनके परिचित होकर के ही विराजमान श्री चेतन चंद्रोदय नाटक में ही निरूपण किया गया है कि यह सर्व मनोभिचा सौभाग्य भू काचित अकृष्ट पच्च यारोपण तुल्य कालम तत्प्रेम साखी फलवान तुल्यम

सर्व लोक के मनोविचिया श्री रघुनाथ जितने भी लोग हैं उनके मन की प्रीति के अपूर्व पात्र हैं सभी लोग श्री रघुनाथ से अपूर्व प्रीति करते हैं वे आश्रय अनिर्वचनीय अकृष्ट पच्चे सौभाग्य भूमि हुए

अक्रिष्ट वो कहते हैं जहां पर बोया नहीं जाए और जो अंध अपने आप उत्पन्न हो जाए बिना हल के जो उत्पन्न होता है उसका नाम है अक्रिष्ट तो सौभाग्य पच्चा वे सौभाग्य की भूमि है मानो अकृष्ट पचा वे अकृष्ट पक्ष माने बिना बोए हुए ही जैसे

अंत प्रदान कर देती है भूमि ऐसी सौभाग्य की भूमि होकर के विराजमान है कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष उस भूमि में यदि बोया गया तो वह अनुपन फल को प्राप्त करके विराजमान हुआ यम आरोपण तुल्य कालम तत्प्रेम साक्षी फलवान तुल्य तो जैसे

आकृष्ट पच् भूमि में उपजाऊ भूमि में कोई वृक्ष को लगाए तो वो वृक्ष जल्दी से फल देने वाला बन जाता है इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास श्री वे एक फल के रूप में विराजमान हुए और श्री रघुनाथ दास के द्वारा अनेक अनेक ग्रंथ रूपी सुंदर फल वे सामने प्रकट हुए

तो यह लोकाय सर्वलोक मनोभिरुच्या सौभाग्य भू काचदृष्ट पच्चया कोई अकृष्ट पच्चया जो भूमि है बड़ी उपजाऊ जो भूमि है और सारे लोग जिसको परम पसंद करते हैं ऐसी उस भूमि में सौभाग्य की भूमि हो भूम गई श्री रघुनाथ दास है और उनमें

आरोपण जिसमें प्रेम की शाखा का किया गया रघुनाथ के हृदय में प्रेम रूपी शाखा का जब आरोपण किया गया तो प्रेम रूपी शाखा से परम फलवान अनेक अनेक फल निकले तो श्री रघुनाथ हो गए अकृष्ट भूमि और श्रीमद महाप्रभु का प्रेम हो गया एक दिव्य वृक्ष और उस वृक्ष में अनेक फल निकले फल कौन हो गए

श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी द्वारा प्रकट किए गए अनेक जैसे ग्रंथ मुक्ता जैसे दिव्य ग्रंथ दानी जैसे अपूर्व जो ग्रंथ हैं हैघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रकट किए क्या पांडित्य है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अश्विमन महाप्रभु की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान थे

उनको अपने साथ में जोड़ा और महाप्रभु के चुंबकीय व्यक्तित्व से आकर्षित होकर के उस समय का सर्वोत्तम जो बौद्धिक जन था बुद्धिमान जन था वो महाप्रभु के साथ में जुड़ करके रहा और महाप्रभु को प्राप्त करके उसने अपने आप को धन्य किया बड़े बड़े वैयाकरण बड़े बड़े नैयायिक

बड़े बड़े कभी बड़े बड़े आचार्य वैष्णुमंद महाप्रभु के साथ में जुड़े और को तो कहना क्या ये तो विद्या के चरम उत्कर्ष होकर के विराजमान और इनमें जो प्रतिभा थी वो प्रतिभाएं छोस्वामियों में अद्भुत रूप से विराजमान सनातन गोस्वामी जैसी प्रतिभा और उपासना मार्ग रूप गोस्वामी जैसी प्रतिभा और उसके द्वारा

रस भक्ति का रसशास्त्र का शास्त्रीय विवेचन श्री जीव गोस्वामी जैसा दार्शनिक ग्रंथ शूर श्री गोपाल चंपू जैसे ग्रंथ को प्रकट करने वाला श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसा श्रीमद भागवत के तत्व का विवेचन करने वाला जिस तत्व के आधार पर शेष पांचों गोस्वामियों ने अपने

सिद्धांत समूह को श्रीमद् भागवत से प्रतिपादित किया और श्रीमद् भागवत वो उपजीव रहा जिस उप, उपजीवी के द्वारा जिस रिसोर्स के द्वारा उन्होंने दार्शनिक और लीला संबंधी अनेक अनेक अने ग्रंथों को कहीं प्रकट किया तो एक बहुत बड़ा योगदान श्रीमद् भागवत एक श्रोत उस तो श्रोत को प्रदान करने का बहुत बड़ा योगदान श्री भट्ट गोस्वामी रहे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा

मानसी सेवा करने वाला और परम विद्वान उनके काव्य में जैसी मधुरमा विराजमान वो अपूर्व मधुरमान सहज रूप से हृदय से प्रकट होने वाला जो काव्य वो विराजमान श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसा नीति और दार्शनिक जितने भी सिद्धांत हैं उनका संकलन करने वाला व्यक्ति कहीं दूष मिलेगा तो अपने

जो के सर्वश्रेष्ठ विद्वान सारूम भट्टाचार्य जैसा नहीं आए श्री अद्वैताचार्य जैसा महान दार्शनिक और विचारक इन सब को कहीं जोड़ा श्रीमंद महाप्रभु ने अपने साथ नित्यानंद प्रभु तो परम कृपा मूर्ति होकर के ही विराजमान है उनका तो कहना ही क्या तो कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं विश्व का इतिहास उन कुछ गिने चुने व्यक्तियों का इतिहास है

जिन्होंने जीवन को सब ओर से छुआ और उसे दिशा दिशा दी व्यक्तित्व तो जीवन को सभी ओर से जो छू पाता है और उसको प्रकाशित करता है उसके श्रीमद महाप्रभु

रहे ऐसा अपूर्व व्यक्तित्व रहे कि चाहे दर्शन हो चाहे विद्वत्ता हो व्याकरण हो व्यवहार हो उपासना हो सब क्षेत्रों में श्रीमद महाप्रभु ने इन छो गोस्मियों के माध्यम से जो समाज को दृष्टि दी वो समाज की दृष्टि अद्भुत रही इसलिए श्रीमद महाप्रभु की वंदना

महाप्रभु का यशोगान सब ओर से पूरे युग ने किया और सदा करता रहेगा श्री महाप्रभु वास्तव में राधा कृष्ण स्वरूप होकर के ईश्वर स्वरूप होकर के विराजमान और उनके वैभव के रूप में ये छोस्वामी और केवल छह ही नहीं जाने कितने विद्वान जन वे विराजमान रहे तो श्री

रघुनाथ दास गोस्वामी एक ऐसी अकृष्ट पच्चा भूमि रहे सौभाग्य की भूमि रहे ऐसे ऐसी भूमि रहे जिस अकृष्ट भूमि पर यदि उस उपजाऊ भूमि पर यदि किसी ने प्रेम वृक्ष को लगाया तो वो प्रेम वृक्ष परम फल को प्रदान करने में समर्थ हुआ रूप कलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि कर्णपुर ने यहाँ पर किया है कि

रघुनाथ दास को स्वामी एक सौभाग्य भूमि है और जिसमें यम आरोपण तुल्य कालम तक प्रेम साखी जिनमें सही समय पर जिस समय आरोपण किया गया उस समय प्रेम साखी श्री रघुनाथ के हृदय में परम परम हलवान होकर के विराजमान हुआ है श्री

रघुनाथ दास गौस्म ने इस प्रकार अपूर्व महिमा का गायन किया है शिवानंद ने ये मनुष्य पहिल कर्पूर से कर्णपुर से रूप श्लोक वर्णित शिवानंद सेन ने जैसे उस मनुष्य ने कहा था शिवानंद सेन कर्पुर से ही रूप श्लोक वर्णित

कवि कर्णपूर्ण ने उसी प्रकार से इस श्लोक में योग्यों तो वर्णन कर दिया है तो शिवानंद जी ने रघुनाथ के संबंध में जो भी बातें कही शिवानंद सब लोगों को बंगाल से उड़ीसा ले जाते थे ये बीरा दूती होकर के विराजमान हैं महाप्रभु से मिलाने वाले स्वरूप तो होकर के जैसे विराजमान हैं। तो

शिवानंद के साथ में ही सब लोग बंगाल से इतनी दूर की यात्रा करते हैं तो शिवानंद उनने रघुनाथ दास के विषय में जो कुछ भी कहा उसको कवि कर्णपुर ने यो की त्यों कह दिया तो शिवानंद ने ये बात कही थी रघुनाथ दास के विषय में कहलवाई थी गोवर्धन दास इनके पिता से

और पिता से जो बात कही गई उसी बात को कभी कर्मपूर्ण ने योग किया तो, है उद्धत कर दिया वर्षांत रे शिवानंद चौलीला लीला चले, जिस समय सब गौरी भक्त लौट गए श्री रघुनाथ दास महाप्रभु के पास में ही रहे एक वर्ष जब समाप्त हो गया उस समय वर्षांत शिवानंद

वर्षा जब समाप्त हो गई तब श्री शिवानंद सब लोगों को साथ में लेकर के चले रघुनाथे सेवक विप्रता चले और श्री रघुनाथ के लिए जो सेवक भेजे गए थे ब्राह्मण भेजा गया था वो भी शिवानंद के साथ में बंगदेश लौट गए बंगाल लौट गए सेप्र भृत्य चार शत मुद्रा लया नीला चौले रघुनाथे

मिल आसिया ये वो ब्राह्मण था जो 400 सौ मुद्रा लेकर के ये आया था नीला चला आया था और श्री रघुनाथ से मिला था परंतु रघुनाथ ने इन 400 मुद्राओं को स्वीकार नहीं किया रघुनाथ दास अंगीकार ना करे रघुनाथ दास ने वो पैसा नहीं लिया

नहीं, नहीं हम तो यहाँ जैसे मार करके खा रहे हैं ऐसे ही खाएंगे हमें पैसा जरूरत नहीं दिब ले आती नहीं तहा ही रहे ये उस दिव्य लेकर के और ये वहां ही धरना देकर के रहे आए

श्री रघुनाथ को इसने द्रव्य दिया और ये कहा पैसा तुमको लेना ही पड़ेगा रघुनाथ ने मना किया कि मैं पैसा नहीं लेता हूं परंतु इन्होंने कहा कि नहीं ये पैसा लेना ही पड़ेगा तो द्रिव्य लिया रहिला ये वहीं रह गए

केवल तीन मुद्रा जो है उनको इन्होंने लिया बाद पैसा नहीं लिया बहुत ज्यादा जब धरना दे रहे हैं तो केवल तीन मुद्राएं उनको इन्होंने ग्रहण किया ये तीनों मुद्राओं को ले तीनों जने ये मुद्राओं को लेकर के वहीं रहे और रहने के बाद में इन्होंने तबे रघुनाथ अनेक योत्तन मास दिन

ने प्रभु मंत्र अब जो पैसा आया उसको ये तीनों जनी जो आए दो सेवक और एक ब्राह्मण ये धरना देकर के बैठे हैं कि नहीं ये पैसा तुमको लेना पड़ेगा और हमको भेजा है श्री गोवर्धन ने कि पैसा देकर के ही आना तो ऐसी स्थिति में ये उस पूरे पैसे को लेकर के वहीं धरना देकर के बैठ गए तो रघुनाथ को उस समय वो पैसा लेना पड़ा

तो रघुनाथ ने क्या किया उस पैसे को खर्च करने का एक उपाय सोचा और उपाय ये सोचा तब रघुनाथ अनेक से दिन कर प्रभु निमंत्रण श्री रघुनाथ ने महीने में दो दिन श्रीमद महाप्रभु को निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण में ये उस पैसे का विनियोग करते पैसे को लगाते थे

दो दुई निमंत्रण लागे कौड़ी अष्टपण जब निमंत्रण करते हैं दो दिन तो दो दिन के निमंत्रण में उनको आठ आने खर्च होते हैं 640 सौ कौड़ी जो है उनका खर्च पड़ता है बस उतना सा धन ले लेते हैं इनसे इनसे और पैसा ले लेते हैं

उसी पैसे से श्रीम महाप्रभु का निमंत्रण कर देते तो दुई निमंत्रण लागे कौड़ी अष्टपाण दो दिन का निमंत्रण करने पर 640 सौ कौड़ी जो है वो इनकी लगती है ब्राह्मण भाई करे ग्रहण ये ब्राह्मण से केवल इतना सा ही पैसा लेते हैं

मत निमंत्रण वर्ष दुई का युग इस प्रकार श्री रघुनाथ दास ने दो वर्ष तक श्रीमंत महाप्रभु को निमंत्रण नियमित रूप से किया दिया। इसके बाद में रघुनाथ ने निमंत्रण देना छोड़ दिया दो वर्ष तक तो ये सेवा हुई सेवा के बाद में निमंत्रण देना छोड़ दिया एक दिन की बात है

कि मास दो महीने तक जब रघुनाथ ने महाप्रभु को भिक्षा के लिए निमंत्रण नहीं दिया तो एक दिन प्रभु जबरदस्ती पूछ बैठ गए स्वरूप से तो स्वरूप में पूछने ले तबे शचिन पूछने लगे कि रघु के ने हमारा निमंत्रण कि भाई

दो वर्ष तो निमंत्रण दिया अब दो महीने से निमंत्रण नहीं दे रहा है क्या बात हुई सौरूप कहे मन विचार करे सौरभ गोस्वामी जो है वे मन में विचार कर रहे हैं कि मरे उसके मन में कुछ विचार आया होगा स्वरूप गोस्वामी रघुनाथ दास के मन की बात को जानते हैं तो बोले उसके मन में कहीं विचार आया होगा

विषयी दिव्य लया कौरी नंबर प्रसन्न ना होए हो जाने प्रभु मान कि विषय के द्रव्य को लेकर के जब मैं निमंत्रण करता हूं तो श्रीमंत महाप्रभु के मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती है मोर चित्र द्रव्य ना हो निर्मल जब बेरा चित्र ही इस ढंग को लेने से निर्मल नहीं हुआ है

तो देख प्रतिष्ठा मात्र फल मैं इस निमंत्रण में देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे भी अहम का पोषण हो रहा है कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे अरे मैं बड़ा दान करने वाला हूं मैं दो बार महाप्रभु को निमंत्रण करता हूं ये अभिमान कहीं प्रतिष्ठा मेरे मन में भी आ जाती है तो मेरा मन भी बहुत ज्यादा निर्मल नहीं है

और इस निमंत्रण को देख करके प्रतिष्ठा मात्र फल केवल प्रतिष्ठा मुझे फल के रूप में दिख रही है यह प्रभु की सेवा नहीं है बल्कि अपने ईगो का ही ग्रेटिफिकेशन दिख रहा है अपने आम का ही पोषण दिख रहा है उपरे थे प्रभु मोर मानव निमंत्रण श्री महाप्रभु

मेरी शर्मा शर्मी उपरोध है मेरा उनके साथ में संबंध है इसलिए महाप्रभु मेरे निमंत्रण को मान तो लेते हैं परंतु नामाल महाप्रभु ये विचार करते हैं कि यदि रघुनाथ के निमंत्रण को मैंने स्वीकार नहीं किया तो ये दुखी हो जाएगा इसलिए अब मैं

महाप्रभु को जबरदस्ती निमंत्रण नहीं दूंगा महाप्रभु कोई रुचि के साथ में निमंत्रण ग्रहण नहीं कर रहे हैं चारी दिन। यही यही विचार करके उसने अब निमंत्रण देना छोड़ दिया है और दो महीने से आपको जो निमंत्रण नहीं दिया है उसका कारण यही है शून्य महाप्रभु हाँ से बलि लागत महाप्रभु ने जिस समय स्वरूप गोस्वामी से ये सुना उस समय

प्रभु हंसने लगे और हंस हंसते हुए बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया विषय का स्मरण नहीं होता है इसलिए विषय के अन्न को नहीं खाना चाहिए विषय का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है और मलिन होने पर कृष्ण का स्मरण नहीं होता है

विषय अन्न हो राजस निमंत्रण विषय का अन्न ये राजस निमंत्रण है रजोगों को बढ़ाने वाला निमंत्रण है दाता भोक्ता मन जो देता है और जो खाता है दोनों का मन ही मलिन हो जाता है हर संकोचे आमी एक दिन दिन परंतु रघुनाथ से मेरी बड़ी प्रीति है इसलिए रघुनाथ को बुरा नहीं लगे

इसलिए मैंने उसके निमंत्रण को कितने दिन तक स्वीकार किया संकोच स्वीकार किया था बड़ा अच्छा हुआ भाल जानिया आपन छाने दिल बड़ा अच्छा हुआ कि मेरे मन की बात को रघुनाथ जान गया और उसने स्वयं ही मुझे निमंत्रण देना बंद कर दिया है कथो दिन

रघुनाथ सिंह द्वार क्षेत्र छत्री मांग खाई थे आरंभ करे कुछ दिन बाद श्री रघुनाथ ने सिंह द्वार के ऊपर भी खड़े होना बंद कर दिया और किसी क्षेत्र में जाकर के जहा क्षेत्र बढ़ते हैं वहां पर जाकर के ये भिक्षा ग्रहण करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है

क्षेत्र तो जाए मांग खाई थे आरंभ करे क्षेत्र में जाकर के मांग करके इन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया है गोविंद पाशन प्रभु पूछे स्वरूपे रघु भिक्षा लाग से श्री गोविंद के द्वारा श्री महाप्रभु को जब यह पता लगा तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा कि स्वरूप सुनने में आया है

कि रघुनाथ अब रघु भिक्षा लागी, भिक्षा के लिए खाड़ा न है सिंह द्वारे सिंह द्वार पर खड़े नहीं होते हैं स्वरूप कहे सिंह द्वारे दुखानुभविया छत्र या मांग खाए मध्यान्हे या कि सिंह द्वार पर खड़े हो करके रघुनाथ को ऐसा लगा कि मेरे चित्त में कहीं चंचलता आ रही

ऐसा विचार करके चंचलता से भजन में विघ्न हो रहा है इसलिए दुखी होकर के रघुनाथ ने वहां भिक्षा करना छोड़ दिया तो खड़े होते हैं तो ये लगता है कि ये शायद आएगा कुछ मुझे दे जाएगा ये आएगा कुछ मुझे दे जाएगा तो ये आशा लगी रहती है और आशा के कारण कहीं चित्र दुखी रहता है इसलिए उन्होंने सिंह द्वार पर वहां पर भिक्षा करना छोड़ दिया है अब

मध्यान्न काले आया मध्यान्न काल में किसी क्षेत्र में चले जाते हैं जहां अन्न बढ़ता है भोजन बढ़ता है और वहां पर मांग करके खा लेते हैं मध्यान्न काल तबे अष्ट कौरे खाजा कौड़ी समर्पण श्री रघुना आठ कौड़ी का खाजा संदेश

गिरधारी जी को समर्पण करने लगे और इसकी जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था भी श्री गोविंद ही किया करते हैं ये नहीं जाएंगे प्रतिदिन रघुनाथ से माला यह यमे पाएंगे गोसाई अभिप्राय एक भावना पड़े तो

श्री रघुनाथ आठ कोड़ी का खाजा संदेश अपने गिरधारी जी उनको समर्पित करते थे और उसका प्रबंध भी श्री स्वरूप गोस्वामी जी की आज्ञा से श्री गोविंद कर दिया करते गोविंद ही उसकी खाजा लाने की जो व्यवसाय है वो खाजा संदेश लाने की व्यवसाय ही करते और आठ कोड़ी भोग के लिए श्री रघुनाथ उनको ये दे देते दे थे

जब श्री रघुनाथ को महाप्रभु ने माला ये प्रदान की तो रघुनाथ इसके आदेश को समझ गए प्रभु के अभिप्राय को समझा कि अब श्री प्रभु मुझे गृहराज्य की शिला दे करके ये कह रहे हैं कि अब तुम इनकी सेवा करो

मुझे अब अवराज्य के चरणों में समर्पण किया है तो श्री प्रभु ने शिला उनके चरणों में मुझे समर्पित कर दिया है और गुंजा माला देकर के अब श्री प्रभु मुझे श्री राधा कुंड में जाकर के सेवा करने की का आदेश प्रदान करना चाहते हैं ये कहीं विचार है प्रभु का

तो पहले तो श्री रघुनाथ आठ कौड़ी जो है वो सेवा के लिए देते थे अब श्री महाप्रभु ने जब गणराज्य की शिला इनके पास में गणराज्य का स्वरूप इनके पास में पधरा दिया तो है तो ये अपूर्व रूप से आमंत्रित हो गए हैं और जान गए कि आप श्री ठाकुर मुझे गिरधारी की शरणागति प्रदान कर रहे हैं

बिहारी तो जी की जय दास उनके मन में बाह्य प्रवृत्ति नहीं है शिला दिया गोसाई मोरे समर्पित गोवर्धन आज ये शिला जो गोविंद पहले स्वरूप दामोदर जी के पास में थी उस शिला को श महाप्रभु ने अब मुझे प्रदान कर दिया है और प्रदान करके

मांगो भी ये कह रहे हैं कि अब तुम गोवर्धन में जाओ ऐसा कह देना रघुनाथ जी ने उस समय आनंद रघुनाथ बाह्य विस्मरण इनकी बाह्य स्मृति इनकी खो गई है और काय मने से मिले गौरा चरण और उस समय शरीर मन इनके द्वारा श्री महाप्रभु के चरणों की ही ये वंदना कर रहे हैं अनंत गुण रघुनाथ के कौनि लेखा ले ले

श्री रघुनाथ में अनंत गुण विराजमान है उनका कौन वर्णन कर सकता है नियम के बड़े पक्के, रघुनाथ के विषय में प्रसिद्ध है रघुनाथ दास जी के कि रघुनाथे नियम ये पाषाण रेखा रघुनाथ के, के नियम वैसे हैं जैसे पत्थर की लकीर वो पत्थर की लकीर जैसे मिटती नहीं है पत्थर वहीं से टूटेगा किसी दूसरे से नहीं टूटेगा

जहां लकीर खींच दी गई है ऐसे ही श्री रघुनाथ उनके नियम पक्के होकर के विराजमान अब रघुनाथ के नियम कैसे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि सारे सात प्रहर या स्मरण कि प्रभु के स्मरण में इनका सारे सात प्रहर व्यतीत हो जाए अष्टकाली लीला के स्मरण

भोजन निद्रा के लिए केवल चार दंड बाकी रहे हैं आहार निद्रा चार दंड से हो नहीं कौन वो भी कभी कर करें कभी नहीं करें वैराग्य कथा अद्भुत होकर के विराजमान परम वैराग्य होकर के विराजमान है वैराग्य लेने के बाद में इन्होंने जिह्वा को कभी रस का स्पर्श नहीं कराया

अर्थात कोई स्वाद कभी भी नहीं चाहा स्वाद इनमें नहीं है जो मिल गया जैसा मिल गया बस उसको खा लिया सो तो आजन्म आजन्दिर जिव्वा रसिर स्पर्श अपनी जुवा को रस का स्पर्श नहीं दे रहे हैं महाप्रभु ने कहा भी था कि अच्छा खाना मत अच्छा पहनना मत उसी का पालन करें

छिंडा कानी काथा बिनु ना नापोरे बसत ये सावधानी से पालन कर रहे हैं हटे हुए छिंदा कानी कांथा जिसमें छेद है ऐसे कंथा बस एक कंथा है छेद वाला फटे लीड चीथड़ी का बना हुआ तो छिंदा कानी कंथा बिनु

ना पड़े बसत उसके बिना फिर कोई दूसरा जो वस्त्र है उसको ये नहीं पहनते हैं हठे पुराने कंथा उनको छोड़ करके कोई दूसरा वस्त्र धारण नहीं करते सावधान है प्रभु कई आज्ञा पालन बड़े सावधान होकर के प्रभु से प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अच्छा खाना मत अच्छा पहनना मत तो ये जो प्रभु की आज्ञा है उसके

ये सावधान होकर के उसी आज्ञा कपाल पालन और पुराने वस्त्रों का बना हुआ जो कंथा है कंथा को छोड़कर के और कोई चीज धारण नहीं कर पुराने रक्षा करें भक्षण केवल प्राणों की रक्षा हो जाए इसके लिए भक्षण कर रही है और ता खाए आपना के पहे निर्वेद बचन और उसको ही खा करके अपने आप को

कोसते रहते हैं कि हाय पेट के लिए मर रहा है पेट के लिए क्यों मर रहा है भोजन के लिए भोजन नहीं मिला भोजन नहीं मिला ऐसा कहकर के अपने आप को कोसते हैं तो तहा खाया मान जो जीवन रक्षा के लिए जितना खाते हैं उसके बाद में भी अपने आप को निर्वेद वचन ये कहते रहते हैं इस प्रकार अपूर्व बैराग्य इनका विराजमान है

अब श्री रघुनाथ के प्रसाद उसकी एक घटना जो है उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो खराब हो जाए सड़ा हुआ जो प्रसाद है उसको भी ये जो बाहर फेंक दिया जाए उस जगन्नाथ जी के प्रसाद से भी ये अपने जीवन का पालन कर रही हैं

उस पुराने को जो गल रहा है उसके गले गले भाग को पानी में धो करके भीतर का जो कड़ा भाग भात का रह जाए चावल का रह जाए उसको खा करके कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं इतना बैराग्य श्री रघुना दास उसी चरित्र को आगे वर्णन करेंगे बोलो भोलवंदावन बिहारी लाल की

गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री गो राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय निताय गौर हर